48वां अध्याय भू मध्य में स्थित मेरु अर्थात सुमेरु पर्वत और देवराज इंद्र आदि लोकपालों की पुरियों का वर्णन श्री सूत जी बोले इस द्वीप के मध्य में मेरु नामक महान पर्वत है पर्वतों में श्रेष्ठ यह अनेक प्रकार के रत्नों से पूर्ण deze is het geval. Deze is het 84000 Deze is het yojan Deze is het geval. Deze is het geval. Deze is het geval. En deze is het geval. het is En is het यह महेश्वर के शुभ शरीर के स्पर्श से स्वर्ण का हो गया है यह धतूर के पुष्प के समान आभा सभी देवताओं का निवास स्थान तथा देवताओं की क्रीड़ा भूमि है और अनेक आश्चर्यों से भरा हुआ है इस महान पर्वत का आयाम एक लाख योजन है पृथ्वी के नीचे यह 16000 योजन तक है और हे विप्रेंद्रो इस पर्वत का शेष भाग पृथ्वी के ऊपर है इस पर्वत के मूल के आयाम डैर्य का प्रमाण विस्तार में है उसके विस्तार को पर्वत के मूल से दुगना कहा गया है यह पूर्व में पद्मराख की आभा के समान दक्षिण में स्वर्ण के समान पश्चिम में नील के समान और उत्तर में मूंग के समान है इसके पूर्व भाग और अमरावती इंद्रपुरी है जो अनेक प्रकार के महलों से युक्त अनेक देवताओं से भरी हुई और मणिमय जालों से घिरी हुई है यह विविध आकार वाले तथा स्वर्ण एवं रत्नों से विभूषित गोपुरों सोने तथा मणियों के बने हुए अद्भुत तोरण राज पर स्थित वार्ता लाप में प्रवीण सभी आभूषणों से अलंकृत स्थान के भार से झुकी हुई तथा मद के कारण घुरनेत नेत्रों वाली हजारों स्त्रियों से भरी हो और चारों ओर से अप्सराओं से घिरी हुई है यह विचित्र बावलियों से युक्त है यह खिले हुए कमलों से सुसौंत स्वान की बनी हुई सीढियां वाले स्वान में वाले नील कमलों तथा अन्य प्रकार के कमलों से शोभायमान सुगंधित नील कमलों तथा स्वर्ण कमलों वाले इस प्रकार के सरोवरों से तथा नदियों और ندों से युक्त यह सुंदरपुरी अत्यंत शोभित है उस पुरी से यह सुंदर पर्वत्विश शोभित होता है इस पर्वत के आग्नेय दक्षिण पूर्व भाग में अग्निदेव की तेजसनी नामक पुरी है यह अम्रावती तुल्य दिव्य तथा समस्त भोगों से परिपूर्ण है हे व्रतियों में श्रेष्ठ मुनिगढ़ इसके दक्षिण में यम की उत्तम बैवस्वती नामक पुरी है यह स्वर्णमय दिव्य तथा शोभ भवनों से घिरी हुई है इसके नैऋत्य दक्षिण पश्चिम में कृष्णवर्ण की सुंदर शुद्धवती पुरी है और बायब्या पश्चिम उत्तर दिशा में उसी प्रकार की सुंदर पुरी गंधवती है। इसके उत्तर में महोदया ईसान उत्तरपूर में यशोवती नामक पुरी है। इस प्रकार मेरु पर्वत की सभी दिशाओं में धीू लोक में पुरियां सर्वदाशु सोवेत रहती हैं। यह पर्वत ब्रह्मा भगवान विष्णु भगवान महेश्वर तथा अन्य देवताओं का निवास स्थान है यह समस्त सुख साधनों से संपन्न पूर्णमय अनेक झीलों तथा उत्तम वृक्षों से युक्त है यह सिद्धों यक्षों गंधर्वों श्रेष्ठ मुनियों तथा विविध आकार वाले चारों प्रकार के प्राणियों से परिपूर्ण है हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों इस पर्वत के ऊपर सुद्ध स्फटिक के समान हजार मंडपों से युक्त तथा विस्मृत और विस्तृत विमान बाई ओर स्थित है विशाल गुहाओं वाले तथा श्री चंद्र भगवान सूर्य भगवान अगनी देव अग्नि रूप नेत्र वाले भगवान शिव उसमें मडमय सिंहासन पर मां पार्वती देवी तथा भगवान कार्तिकेय के साथ विराजमान रहते हैं वहाँ भगवान विष्णु का भी विमान है, जो उन भगवान शिव के विमान के आधे विस्तार वाला है, और दक्षिण में पद्मयोनि परम पिता ब्रह्मा का पद्म राग मयदित्य विमान है। उस मेरू पर्वत भगवान शिव के भवन के चारों ओर देवराज इंद्र, यम, श्री चंद्रमा, श्री बरोन, नैरित्ति, पावक, वायु और रुद्र का विशाल तथा सुंदर पुर है विविध दिव्य विमानों में अन्य लोगों का निवास है उस ईश्वर क्षेत्र शिव विमान में ईशान दिशा में नित्य पूजा होती रहती है वहां भगवान नंदी सिद्धेश्वरों के साथ रहते हैं और शिष्यों सहित सुरेशवर श्री सनत सिद्धों के साथ सुख पूर्वक आसन रहते हैं इसी प्रकार सनक सनंद और उन्हीं के समान अन्य हजारों लोग विराजमान रहते हैं उस पर्वत पर कहीं-कहीं योग भूमि है और कहीं-कहीं भोग भूमि है वहां उगते हुए सूर्य के सदृश्य सुंदर तथा शुभ विमान हैं उसमें वे गणेश और विराजमान रहते हैं और वहाँ छह मुखों वाले श्रीभगवान कार्तिके भगवान गणेश हजारों गणों सोयसों तथा सुनेत्रा इन पार्वती सखियों सभी माताओं तथा मदन काम देव के भी विमान हैं उस पर्वत के मूल को चारों ओर से घिरकर जम्मू नामक नदी प्रभावित होती है उसके दक्षिण भाग में अत्यंत सुंदर, बहुत ऊंचा, अति विस्तृत तथा सभी समयों में फल प्रदान करने वाला जम्बू वृक्ष है। मेरू पर्वत के चारों ओर इलावरत नामक विस्तृत तथा सुंदर वर्ष देश है। वहां पर लोग जम्मू फल का आहार करने वाले हैं और कुछ लोग अम्रत का आहार करने वाले हैं। वहाँ के लोग स्वर्ण के समान आभा वाले तथा अन्य वर्णों वाले भी हैं और सब प्रकार के सुखों को भोगने वाले हैं हे विक्रो यह द्वीप मेरु के मूल के चारों ओर फैला हुआ सुंदर मध्य में स्थित नौ वर्षों से युक्त और नदियों नदों तथा महान पर्वतों से समन्वित है अब मैं नौ वर्षों से युक्त जम्बी दीप का यथार्थ वर्णन करूँगा। योजनों में इसके विस्तार तथा मंडल आदि को आप लोग सुनिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।